गीता भाष्य अध्याय अध्यायचार तथा चती अपि समर्थम वचनम ऐसा होने पर यह कहना ही ठीक है यदा न पुनर्मोहसी पांडव ये भूतानशेषेण दृक्षसात्मनथोमय ते उपदेष्ट अधिगम्य प्राप्य पुनः भूयो मोहम्मथाइनी मोहम, मोहम ग असी पुनः एवं न नाचसी हे पांडव हे पांडव उनके द्वारा बतलाए हुए जिस ज्ञान को पाकर फिर तो इस प्रकार मोह को प्राप्त नहीं होगा जैसे कि अभोरहा है कि ये ज्ञानेन भूतानी अशेषेण ब्रह्मादी स्तंभ स्तंभपर्यता दक्षसी साक्षा आत्मनि प्रत्यगात्म मन संस्था भूतानि इति अथो अपि अभी मयि वासुदेव परमेश इन क्षेत्र छेत्रस्वरिकोपनिष प्रसिद्ध दक्षसि तथा जिस ज्ञान के द्वारा तू संपूर्णता से सब भूतों को अर्थात ब्रह्मा से लेकर पर्यंत समस्त प्राणियों को यह सब भूत मुझ में स्थित है इस प्रकार साक्षात अपने अंतरात्मा में ही देखेगा और मुझ वासुदेव परमेश्वर में भी इन सब भूतों को देखेगा अर्थात सभी उपनिषदों में जो जीवात्मा और ईश्वर की एकता प्रसिद्ध है उसको प्रत्यक्ष अनुभव करेगा किमच एतस्य ज्ञानस्य महात्म्यम इस ज्ञान का महात्म्य क्या है शोषण अभी चेदी पापेभ्य सर्व्य पापकलव वृजनम सतरष्यसी अभी चेद पापेभ्य पापकृत्य सर्वे अतिशयेन पापकृत पापक ज्ञान्लव ज्ञानम प्लव क्विंप्वा वृजनम वृजनार्णव पापम संतरिष्यसि धर्म अपि यह मुमुक्षो पापम उच्यते यदि तो पाप करने वाले सब पापियों से अधिक पाप करने वाला अति पापी भी है तो भी ज्ञान रूप नौका द्वारा अर्थात ज्ञान को ही नौका बनाकर समस्त पाप रूप समुद्र से अच्छी तरह पार उतर जाएगा यहाँ मुमुक्षु के लिए धर्म भी पाप ही कहा जाता है ज्ञानम कथम नाश्यति इति सदृष्ट उच्यते ज्ञान पाप को किस प्रकार नष्ट कर देता है सो सहित कहते हैं यथेधांसि समृद्धोग्नि भस्मसाकुरतेर्जुन ज्ञा सर्वकर्मा भस्मसात्ते यहांश का समृद्ध स्यो दीप्ता अग्नि भस्मसात् भस्मी भाव कुरुते अर्जुन ज्ञानम एव अग्नि ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणी भस्मसात् कुरुते तथा निर्वीजीकोतीथ हे अर्जुन जैसे अच्छे प्रकार से प्रदीप्त यानी प्रज्वलित हुआ अग्नि ईंधन को अर्थात काष्ट के समूह को भस्म रूप कर देता है वैसे ही ज्ञान रूप अग्नि सबकर्मों को भस्म रूप कर देता है अर्थात निर्बीज कर देता है नहि ही साक्षात एवं ज्ञानाग्नि कर्माड़ी ईंधनवद्व भस्मी करूँम शक्नोती तस्मा सम्यक दर्शनम निर्बीजत्वेन निर्बीजन इति अभिप्रायः। क्योंकि ईंधन की भांति ज्ञान रूप अग्नि कर्मों को साक्षात रूप नहीं कर सकता इसलिए इसका यही अभिप्राय है कि यथार्ञान सबकर्मों को निर्वीज करने का हेतु है सामर्थ्याद ये न कर्मणा शरीरम आरब्धम तत्पृत्त फल्वाद उपभोगेन एवं छीयते जिस कर्म से शरीर उत्पन्न हुआ है वह फल देने के लिए प्रवित्त हो चुका इसलिए उसका नाश तो उपभोग द्वारा ही होगा यह युक्ति सिद्ध बात है अतो यानी प्रवित्त अप्रवृत्त फलानी ज्ञानोत्पत्तेता ज्ञानसहभावी चतीता देक तानि एव सर्वाणी भस्मसा कुरुते अतः इस जन्म में ज्ञान की उत्पत्ति से पहले और ज्ञान के साथ साथ किए हुए एवं पुराने अनेक जन्मों में किए हुए जो कर्म अभी तक फल देने के लिए प्रवृत्त नहीं हुए हैं उन सबकर्मों को ही ज्ञानाग्नि भस्म करता है प्रारब्ध कर्मों को नहीं यत एवं अतः क्योंकि ज्ञान का इतना प्रभाव है इसलिए नहीं न ही ज्ञानेन सदृश पवित्र विद्यते तत्व योग संसिद कालिनात्मनि विंदती न ही ज्ञानेन सदृश तुल्य पवित्र पावनम शुद्धिकरम इह विद्यते ज्ञान के समान पवित्र करने वाला शुद्ध करने वाला इस लोक में दूसरा कोई नहीं है तद्ञान स्वयं एव योग संधो योगेन कर्मयोगेन योगेन संस्कृतो योग्यता आपन्नो मुमुक्षुः कालन महता आत्मनि विन्दति विंदती इत्यर्थः। कर्मयोग या समाधि योग द्वारा बहुत काल में भली प्रकार शुद्धांतकरण हुआ अर्थात वैसी योग्यता को प्राप्त हुआ मोक्षु स्वयं अपने आत्मा में ही उस ज्ञान को पाता है यानी साक्षात किया करता है ये न एकांतन ज्ञान प्राप्ति ही भवती स उपाय उपदिश्यते जिसके द्वारा निश्चय ही ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है वह उपाय बतलाया जाता है श्रद्धावान्भते ज्ञान तत्पर संयतेद्रिय ज्ञान लरा शांतिमिणाधिग्ती श्रद्धावान्द्धालु ल्ञान श्रद्धावान् श्रद्धालु मनुष्य ज्ञान प्राप्त किया करता है श्रद्धालु अभी कसि मंद प्रस्थान अत आह तत्परो गुरुपाशनाद अभियुक्त ज्ञान लब्ध्युपाय श्रद्धालु होकर भी तो कोई मंद प्रयत्न वाला हो सकता है इसलिए कहते हैं कि तत्पर अर्थात ज्ञान प्राप्ति के गुरु गुरुसुश्रादु उपायों में जो अच्छी प्रकार लगा हुआ हो तत्परः अपि अभी अजितेन्द्रिय इति अत आह संयतेन्द्रिययता से निवर्तिता यश इंद्रिया स संयतेन्द्रियद्धावान और तत्पर होकर भी कोई अजितेंद्रिय हो सकता है इसलिए कहते हैं कि संयतेन्द्रिय भी होना चाहिए जिसकी इंद्रिया में की हुई हो यानी विषयों से निवृत्त कर ली गई हो वह संयतेन्द्रिय कहलाता है यहम भूत श्रद्धावान तत्पर संयतेन्द्रिय स अवश्यम ज्ञानम लगभते जो इस प्रकार श्रद्धावान तत्पर और संयतेन्द्रीय भी होता है वह अवश्य ही ज्ञान को प्राप्त कर लेता है प्रणिपाता तो बाह्य अनेका मायाविवादीसंभवात् न तो तत्वत ज्ञानलब्धोपाय जो दंडवत प्रणामादि उपाय हैं वे तो बाह्य हैं और कपटी मनुष्य द्वारा भी किए जा सकते हैं इसलिए वे यज्ञरूप फल उत्पन्न करने में अनिश्चित भी हो सकते हैं परंतु श्रद्धालुता आदि उपायों में कपट नहीं चल सकता इसलिए ये निश्चय रूप से ज्ञान प्राप्ति के उपाय हैं किम पुनः ज्ञानलाभा सत्त उच्यते ज्ञान प्राप्ति से क्या होगा सो उत्तरार्थ में कहते हैं ज्ञानम लब्ध्वा पर मोक्षाख्या शांतिम उपरतिम आचरेण क्षिप्रम एव अगछति ज्ञान को प्राप्त होकर मनुष्य मोक्षरूप परम शांति को यानी उपरामता को बहुत शीघ्र तत्काल ही प्राप्त हो जाता है सम्य दर्शना क्षिप्र मोक्षोति सर्वशास्त्र न्याय प्रसिद्ध सुनिश्चित अर्थ है यथार्थ ज्ञान से तुरंत ही मोक्ष हो जाता है यह सब शास्त्रों और युक्तियों से सिद्ध सुनिश्चित बात है